देवी भागवत तीसरा स्कंद विप्रवर आप मुझ निर्दोष पर निस्कारण क्यों कुपित हो रहे हैं मुनि तो कभी भी क्रोध के वश नहीं होते और सदा सुख प्रदान किया करते हैं विप्रेंद्र थोड़ा सा अपराध हो जाने पर आपने कैसे मुझे श्राप दे दिया पहले तो मैं पुत्र के अभाव से महान दुखी ही था इस पर आपने मुझे दूसरे घोर दुख के ही पचड़े में डाल दिया क्योंकि वेद के पारगामी विद्वान कहते हैं कि मूर्ख पुत्र की अपेक्षा पुत्रहीन रहना ही उत्तम है फिर भी मूर्ख ब्राह्मण तो सबकी दृष्टि में है समझा जाता है मूर्खपुत्राद अपुत्रत्व वरम वेद विदो विदो तथापि ब्राह्मणों मूर्ख सर्वेशा निंद एव ही दिज्वर मूर्ख ब्राह्मण सभी कर्मों में पशु अथवा शूद्र की भांति अनधिकारी माना जाता है अब ऐसे मूर्ख पुत्र से मेरा कौन सा कार्य सिद्ध होगा जैसा शूद्र वैसा ही मूर्ख ब्राह्मण इसमें कुछ भी संदेह नहीं है मूर्ख ब्राह्मण की न कहीं पूजा होती है न उसे दान मिलता है संपूर्ण कार्यों में वह निंद माना जाता है देश में रहने वाले वेद शून्य मूर्ख ब्राह्मण को कर देना पड़ता है राजा उसे शूद्र के समान समझते हैं पितृकार्य तथा देव कार्य के अवसर पर फल की इच्छा करने वाले पुरुष को चाहिए कि मूर्ख ब्राह्मण को किसी आसन पर न बैठावे राजा भी उसे शुद्धवत जानकर सभी शुभ कार्यों से वंचित रखते हैं ऐसे वेदहीन ब्राह्मण को खेती करने का काम सौंपते हैं बिना ब्राह्मण के कुश के चट से श्राद्ध में कार्य संपादन कर लेना ठीक है किंतु मूर्ख ब्राह्मण से कभी भी श्राद्ध विधि पूर्ण न करें बिना विप्रेरण कर्तव्यम श्राद्धम कुछ चटे नई न तो विप्रेण मूर्खेण श्राद्धम कार्यम कदाचना मूर्ख ब्राह्मण को भोजन से अधिक अन्न नहीं देना चाहिए उस राजा के राज्य को धिकार है जिसके देश में मूर्ख जनता बसती है तथा मूर्ख ब्राह्मण भी दान मान आदि से पूजित होते हैं साथ ही जहां आसन पूजन और दान में किंचित मात्र भी भेद नहीं माना जाता अत विज्ञ पुरुष को चाहिए कि मूर्ख और पंडित के भेद की जानकारी अवश्य रखें, जहां दान मान और परिग्रह से मूर्ख गौरव के पात्र माने जाते हों उस देश में पंडित जन को किसी प्रकार भी नहीं रहना चाहिए मूर्खा यगर्विष्ठा दान माना परिग्रह ही तस्मिन देशे न वास्तव्यम पंडितें न खतन चरा क्योंकि दुर्जन व्यक्तियों की संपत्तियाँ दुर्जनों के उपकार में ही व्यय होती है जैसे फल से लदे हुए नीम के वृक्ष पर आकर कौवें भले ही फल खा लें वे फल अन्य किसी के उपयोग में नहीं आते वेदज्ञ ब्राह्मण जिसका अन्न खाकर वेद पाठ करता है उसके पूर्व स्वर्ग में रहकर अत्यंत आनंद के साथ क्रीड़ा करते हैं अतः गोभिल जे आप तो वेद के प्रकांड विद्वान हैं फिर मुझे मूर्ख पुत्र होने की बात आपने क्यों कह दी अरे इस संसार में मूर्ख पुत्र का होना तो कहीं मृत्यु से भी अधिक कष्टप्रद है महाभाग अब आप इस साप से उद्धार करने की मुझ पर कृपा कीजिए आप दिनों का उद्धार करने में समर्थ हैं मेरा मस्तक आपके चरणों में पड़ा है